साथियों किताबें करती हैं बातें में इन दिनों आप सुन रहे हैं डाइसन कार्टर की पुस्तक पाप और विज्ञान आज आप सुनेंगे इसका अगला अध्याय जिसका शीर्षक है बुराई के लिए पीले टिकट की व्यवस्था ये कार्यक्रम इस किताब का छठवां भाग है आज सोवियत संघ कहलाने वाले भाग पर आधुनिक सोवियत शासन का अधिकार सन उन्नीस की क्रांति के दौरान हुआ था देश की आर्थिक और भौतिक तबाही के साथ कम्युनिस्टों ने जिस नैतिक अधह की विरासत पाई थी वो इतनी भयानक थी कि हमें यकायक विश्वास नहीं होता रूस में बुराई का आधार थी वेश की वो संगठित व्यवस्था जिसे जार सरकार ने पाला पोसा और बढ़ावा दिया था तब संसार में इस शर्मनाक व्यवस्था को कहा जाता था पीले टिकट की व्यवस्था जार के रूस में सभी नागरिकों के पास रजिस्ट्रेशन और शिनाख्त सम्बन्धी एक सर्टिफिकेट होता था जिसे आमतौर पर पासपोर्ट कहते थे असल में आबादी पर कड़ी निगरानी रखने में इससे जारशाही पुलिस को मदद मिलती थी इस पासपोर्ट के बिना किसी एक जगह से दूसरी जगह जाना खतरे से खाली ना था इसके बिना हर वक्त गिरफ्तारी का खतरा मंडराता रहता था इसलिए ये पासपोर्ट बड़ा कीमती था मानो जिंदा रहने का परमिट हो पर ऐसे लोगों की संख्या भी कम नहीं थी जिन्हें इसको वापस कर देने की इजाजत मिल जाती थी या वापस करने आरोप मजबूर होना पड़ता था ये वे महिलाएं थीं जो वेशावृति को अपने जीवन का पेशा बना लेती थीं। जारशाही शासन के अंतर्गत ये पेशा राष्ट्र के लोगों के हित के लिए आवश्यक समझा जाता था समाज में किसी महिला की स्थिति और उसकी अनैतिक कार्रवाइयों को निश्चित करने वाले थे सरकारी कानून कानून ये था कि वो औरत जो वेशा का पेशा करे अपनी नागरिकता त्याग दे और उस पासपोर्ट के बदले अपनी रजिस्ट्री करा के बदनाम पीला टिकट हासिल कर दे ये टिकट खुल्लाम खुल्ला पुलिस अधिकारियों द्वारा बांटे जाते थे टिकट में लिखा रहता था कि इसे हासिल करने वाली को पुलिस के स्थानीय नियमों के अंतर्गत वेश्या का काम करने का सरकारी लाइसेंस हासिल है उसे अपना धंधा चलाने की सुविधा मिल जाती थी पर पीले टिकट वाली महिला को नागरिक अधिकारों ऐसी वंचित रहना पड़ता था पीला टिकट उसे मानव ऐसी नीचे दर्जे का प्राणी घोषित कर देता था सबसे भयानक बात ये थी कि एक बार पीला टिकट ले लेने वाली महिला जीवन भर के लिए इस बुराई में फंस जाती थी बस निकलने का कोई रास्ता नहीं था के अफसर किसी भी महिला का नागरिक टिकट लेकर उसे पीला टिकट दे देने के लिए तैयार रहते थे पर कानून इस बात की इजाजत नहीं देता था कि वो फिर कभी अपना इरादा बदल सके पीला टिकट उतना ही स्थायी होता था जितना की मध्य युग में तपे हुए लाल लोहे की सलाखों ऐसी चोरों के माथे आरोप लगाया जाने वाला दाग रूस भर में इन औरतों के रहने और काम करने के लंबे चौड़े नियम बना दिए गए थे जरूरी नहीं कि हम उनके काम का यहाँ विस्तार से वर्णन करें एक बार पेशा अख्तियार कर लेने पर औरत को जिंदगी भर के लिए कोई भला काम करने की मनाही थी नागरिकता के पासपोर्ट के बिना नौकरी पा सकना नामुमकिन था जारशाही हुकूमत के अंतर्गत इस बात की कतई कोशिश नहीं की गयी की बदचलन औरतों और लड़कियों को सुधारा जाए उल्टे कानून के जरिए इस तरह की कोशिशें न करने की कड़ी ताकीद कर दी गई थी वास्तव में कानून का कहना था कि या तो ये तमाम औरतें इस पेशे से मजबूरन बधी रहें या फौजदारी अदालतें उन्हें कड़ी सजा दें। शिष्टता के नाते हम यहाँ जारशाही के इन घिनोने नियमों का विस्तार से वर्णन नहीं करेंगे पर इतना जरूर है की इस तरह की औरतें समाज का आवश्यक अंग मानी जाती थी अधिकांश मोहल्लों की पीले टिकट वाली औरतों को किन्हीं खास घरों में रहना पड़ता था इन घरों को सरकारी तौर पर व्यभिचार के अड्डे कहा जाता था जहाँ यह नियम नहीं था वहां इनके रहने के क्षेत्र अलग थे बौधा किसी बड़े मकान के दरवाजे पर जिसमें बहुत से लोग रहते हों नामों की तख्ती लगी रहती थी इस तख्ती में बदचरन औरतों का नाम भी होता था पर पुलिस की ताकीद थी कि अपने नाम के सामने वो वेश शब्द जरूर लिखवाए सामाजिक पतन की इससे गंभीर दशा की कल्पना कर सकना मुश्किल है सन उन्नीस की क्रांति के पहले रूस भर में बुराई को ये सामाजिक मान्यता मिली हुई थी पेशेवर औरतें अपने नाम के सामने लिखें, वास्तव में इसके पीछे एक खास उद्देश्य था कोई औरत यदि कुछ दिनों के लिए गरीबी की वजह से मजबूर होकर अनैतिकता के गुढ़क पड़े तो पुलिस और बदनाम पीले टिकट की व्यवस्था की वजह ऐसी वो किसी भी तरह उससे बाहर ना निकल सके रूस में अनैतिकता की रोकथाम की ये व्यवस्था बहुत व्यापक पैमाने पर थी जाहिर तौर पर इसका उद्देश्य ये बताया जाता था कि अनैतिकता को फैलने से रोका जा रहा है पर इस सरकारी ढकोसले की असलियत किसी से छिपी नहीं थी दरअसल व्य की रोकथाम के तमाम कानूनों का उद्देश्य वेश्याओं के बाजार के लिए काफी तादाद में औरतें जुटाना ही था इस व्यवस्था का एक खास लक्षण ये भी था कि तमाम बदचलन लड़कियां और स्त्रियां अलग अलग दर्जों में बांट दी गई थी सबसे कीमती ऊंचे दर्जे की रईसों और धनी व्यापारियों के लिए कम उम्र की और आकर्षक लड़कियों से लेकर सबसे नीचे दर्जे की चोरों और जुआरियों के मुहल्लों में बसने वालियों तक सभी पीली टिकट वाली औरतें कानूनी तौर पर पुलिस की निगरानी में रहती थी व्यवस्था इस बात की भी थी कि समय समय पर उनकी डॉक्टरी परीक्षा की जाए और उनके रहने के स्थानों की पुलिस समय समय पर तलाशी लेती रहे किंतु अमल में इससे ऊंचे दर्जे के ग्राहकों को असुविधा होती थी इसलिए पुलिस इन प्रभावशाली लोगों के कोप से बचने के लिए ज्यादातर नीचे दर्जे वाली व्यवसायओं को ही तंग किया करते थे इस व्यवस्था के परिणाम स्वरूप व्यविचार ने जो रूप धारण किया उस पर सहसा विश्वास नहीं होता वे विचार के इन अड्डों पर कभी कभी औरतों की कमी पड़ जाती थी या फौजी अधिकारी शिकायत करते कि फौजी दस्तों में गर्मी का रोग फैल गया है तब कानून की पाबंदी के नाम पर पुलिस लगातार छापे मारने लगती मजदूर बस्तियों की तमाम सड़कों मकानों और मनोरंजन के स्थानों की अंधाधुंध तलाशिया ली जाती पेशेवर वेशियाओं को गिरफ्तार करने के साथ साथ कुछ दूसरी सुंदर अच्छे घरानों की लड़कियों को भी गिरफ्तार कर लिया जाता इन बेगुनाह लड़कियों को अदालतों में पेश किया जाता और उन पर बिना पीला टिकट लिए पेशा करने का आरोप लगाया जाता इस गुनाह का जुर्माना होता 500 सौ रूबल इतनी बड़ी रकम मुश्किल से ही कभी कोई दे पाती लिहाजा कानून में दूसरा बंदोबस्त था अपराधी नागरिकता का पासपोर्ट वापस कर दे और पीला टिकट ले ले ये इतनी से मारे जाते थे कि पुलिस अफसर असली वेश्याओं और नई लड़कियों के अलावा गरीब किंतु सम्मान प्राप्त महिलाओं को भी पकड़ लाते थे कभी कभी इनमें वे औरतें भी शामिल होती जिनकी गोदी में नन्हे नन्हे बच्चे होते या जो गर्भवती होती मजिस्ट्रेट तकरीबन सभी को बड़ी उदारता से रिहा कर देता अगर नहीं रिहा किया जाता तो सिर्फ उन औरतों को जिन्हें फांसना होता था इस तरह औरतें इकट्ठा करने की पुलिस की इस घृणास्पद कार्यवाही को कानूनी जामा पहना दिया जाता था ध्यान देने की बात है की जारशाही अदालतों में औरतों की स्थिति बहुत नाजुक थी यूं तो ये आमतौर से सभी औरतों के लिए सही है पर जो अनैतिकता से जीवन बसर करती उनकी हालत तो बहुत ही खराब थी काउंट तो के उपन्यास रिसरक्षण यानी पुनरुत्थान में भी एक ऐसी नारी का हृदय विदारक चित्रण है जो व्यविचार के जाल में फंस जाती है तो ने दिखाया है किस तरह एक सामंती उच्च वर्ग का सदस्य भी के अफसरों द्वारा स्त्रियों पर किए जाने वाले इस निर्मम अत्याचार के विरुद्ध कुछ भी कर सकने में असमर्थ रहा सच पीला तो टिकट नर्क का टिकट था ऐसी महिलाओं को पुलिस की निगरानी से बचने की इजाजत कानून सिर्फ दो सूरतों में देता था पहली कोई ऐसी अचानक बीमारी लग गई हो कि वो आदमी के काम की न रह गई हो दूसरी मौत तो श्रोताओं सहकार रेडियो के कार्यक्रम किताबें करती हैं बातें के तहत अभी आप सुन रहे थे डाइसन कार्टर की पुस्तक पाप और विज्ञान का छठवा भाग आशा है कार्यक्रम आपको पसंद आया हो इसे अन्य लोगों को भी जरूर शेयर कीजिएगा अगर आप ये कार्यक्रम पहली बार सुन रहे हैं और व्हाट्सएप पर जुड़कर ऑडियो फाइल के साथ लगातार कार्यक्रम पाना चाहते हैं, तो हमारे नंबर 9617226783 को अपनी संपर्क सूची में सहकार रेडियो नाम से सेव कर लें और अपने व्हाट्सएप अकाउंट से अपना नाम और जिला लिखकर भेजें। व्हाट्सएप के विकल्प के रूप में आप हमारा टेलीग्राम चैनल भी ज्वाइन कर सकते हैं